माँ की बातें स्वामी अरूपानंद 16 दस उन्नीस बुधवार बेलोर मठ मठ में दुर्गा पूजा है आज देवी का बोधन है माँ आज अपराह मठ में आएंगी संध्या होने वाली है माँ के आने में विलंब होते देख पूजनी बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद भाग दौड़ कर रहे हैं मठ के प्रवेश द्वार में मंगलघट और केले वृक्ष की स्थापना न हुई देख वे बोल उठे यह सब अभी हुआ ही नहीं फिर माँ आएंगी कैसे देवी का बोधन समाप्त होने के साथ ही माँ की गाड़ी मठ में पहुंची गोलाप माँ माँ का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी से उतारने लगी उतरते ही सब ओर नजर घुमाकर कर माँ बोली सब फिट फाट है हम लोग मानो माँ दुर्गा ही सज झ कर आ गई अष्टमी के दिन अनेक लोगों ने माँ को प्रणाम किया तीन से अधिक लोग रहे होंगे उत्तर ओर के मकान में माँ तथा स्त्री भक्तों के निवास की व्यवस्था की गई थी दक्षिण ओर के कमरे में मां को रखा गया था चौकी पर पश्चिम की ओर मुख करके मां पैर झुलाकर बैठी और भक्तों का प्रणाम ग्रहण किया तीन चार लोगों ने मंत्र भी लिया शाम को गिरीश बाबू की बहन न दीदी की मृत्यु का प्रसंग उठा बोधन के दिन रात्रि में अचानक देहावसान हुआ था माँ ने कहा देखो न आदमी अभी है फिर अभी नहीं भी हो सक जाता है साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, केवल धर्म अधर्म ही साथ जाएगा। पाप पुण्य मृत्यु के बाद भी सांस लगे रहते हैं एक लड़के ने सपने में मंत्र पाया था ठाकुर ने उसे गोद में बिठाकर मंत्र दिया था उसने माँ से आवश्यक जानकारी ले ली माँ उस प्रसंग में कहने लगी देखो ब्राह्मण के उस लड़के को ठाकुर ने गोद में बिठाकर मंत्र दिया मैं, मैं तुमने उसे फिर से मंत्र मंत्र दिया? नहीं। मैं बोली, तुम तुम कृपा सिद्ध हो। तुम इस मंत्र का जाप करके ही सिद्ध होगे। मैं उसका मंत्र भला क्यों सुनने चली? मैंने उसे जब कैसे करना होता है यह दिखा दिया विजयादशमी के दिन देवी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए नौका में रखा गया डॉक्टर कांजीलाल देवी के सामने तरह तरह के हाव भाव करते हुए रस की सृष्टि कर रहे थे जिसे देख बहुत से लोगों का हंसी के मारे बुरा हाल था एक ब्रह्मचारी जरा मार्जित रुचि वाला था वह वा उस हाथ परिहास से बड़ा ही खींच रहा था मठ के उत्तर और के बगीचे में माँ खड़ी हो यह हाथ से देख रही थी और उसका आनंद ले रही थी बाद में मैंने माँ से कहा माँ देवी के सामने वह सब करने के कारण अमुक ब्रह्मचारी कांजीलाल डॉक्टर को बहुत कोस रहा था माँ बोली नहीं नहीं वह सब ठीक है देवी को गा बजाकर रस रंग करके सब तरह से प्रसन्न करना चाहिए पूजा के कुछ दिन मठ में बिताकर कर माँ विजयादशमी के दूसरे दिन कलकत्ता लौट आई और मात्र कुछ दिन वहाँ रह काशीधाम रवाना हुई